के पंख की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में बात करते हैं मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ अर्थात इंद्रजीत, इंद्रजीत की पत्नी थी रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत, इंद्रजीत का वध करने वद्ध की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में, में जाने के लिए प्रस्तुत हुए तब राम उनसे कहते हैं लक्ष्मण रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे इसमें मुझे किसी तरह का कोई संदेह नहीं है लेकिन एक बात का, का, का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार, प्रकार न गिरे क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पति व्रता है ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्यागनी होगी लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया लेकिन उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आया मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी सुलोचना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी। लेकिन उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा हे भुजा, यदि तू तो मेरे तो स्वामी की भुजा, भुजा है, है, है तो, तो मेरे, तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से, से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे भुजा, भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी लेखनी ने लिख दिया प्राण प्रिय यह भुजा मेरी ही है युद्ध भूमि में श्रीराम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी है वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली और अंत में उन्हीं के बाणों से घायल होने से मेरा प्राणांत हो गया मेरा शीश श्री राम के पास है पति की भुजा लिखित पंक्तियाँ पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई पुत्र वधु के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा शोक न कर पुत्री प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर, कर पृथ्वी पर लोट जाएंगे मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा करोड़ चितकार करते हुए सुलोचना बोली लेकिन इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी सहसरो नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर पाएंगे सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था फिर वह सती कैसे होती जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शीश मंगवाने के लिए कहा तब रावण ने उत्तर दिया देवी तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शीश ले आओ जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान परम जितेंद्रीय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए मुझे विश्वास है कि इन सत्युत महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्रीराम खड़े हो गए और स्वयं चलकर कर सुलोचना के पास आए और बोले हे देवी तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे उनमें बहुत से सदुण थे किंतु विधि के लिखे को कौन बदल सकता है आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा देवी मुझे लज्जित न करो पतिव्रता की महिमा अपार है उसकी शक्ति की तुलना नहीं है मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो तुम्हारे सतित्व से तो विश्व भी ठर्राता है अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ सुलोचना ने अश्रुपुरित नैनो से प्रभु की ओर देखा और बोली राघवेंद्र मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने यहाँ पर आई हूँ श्रीराम ने शीघ्र ही सामान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा उसकी आंखें जोरों से बरसने लगी रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा सुमित्रा नंदन तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूं। पर मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे इसी से मेरे जीवन धन आरोप लोग सुधारे सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है सुलोचना ने स्पष्टता से बताया मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आई थी उसी ने लिखकर मुझे बता दिया व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है श्री राम ने कहा व्यर्थ बातें मत करो मित्र पतिव्रता के महात्मा को तुम नहीं जानते यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हस सकता है श्री राम की मुखाकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई उसने कहा यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा यह देखकर सभी दंग रह गए सभी ने पतिव्रता व्रता सुलोचना को प्रणाम किया सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे चलते समय सुलोचना ने श्री राम ऐसी प्रार्थना की भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं, और मैं उनकी मैं, सहचरी उनकी उनसे, उनसे मिलने जा रही हूँ अतः आज, आज युद्ध, युद्ध बंद, रहे। बंद रहे श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का पती सिर लेकर, लेकर, लेकर वापस लंका, लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चीता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चीता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। अभी आप सुन रहे थे पति व्रता स्त्री सुलोचना की कथा वाचक स्वर भारती परिमल